ध्यान और आध्यात्मिक जीवन निराकार ध्यान स्वयं से प्रारंभ करो हम चाहे भगवान के किसी रूप विशेष का ध्यान करें या निराकार का सबसे महत्वपूर्ण बात अपने देहात्म बोध को कम करना है कुछ लोग साकार उपासना की मिट्टी की मूर्ति की पूजा की निंदा करते हैं लेकिन साथ ही अपने देह के प्रति आसक्त रहते हैं बहुत से लोगों के लिए उनकी अपनी देह संसार की सर्वाधिक पूजनीय वस्तु होती है ऐसी देह उपासना निकृष्टतम पौतोलिकता है और इस पर भी इतने अधिक लोग स्वयं को इसलिए श्रेष्ठ समझते हैं कि वे मिंड में मूर्तियों की पूजा नहीं करते कुछ लोग ईश्वर के स्वरूप का विश्लेषण करना चाहते हैं लेकिन वे स्वयं का विश्लेषण करने के अनिच्छुक हैं निराकारता अथवा के सिद्धांत को ईश्वर पर लागू करने के पूर्व उसे स्वयं पर लागू करो। यह एक महत्वपूर्ण नियम है कि हमारी सत्य मान्यता हमारी अपने संबंध में मान्यता पर निर्भर करती है अतः निराकार ईश्वर का ध्यान करने के लिए हमें पहले स्वयं को निराकार समझना चाहिए ईश्वर को व्यक्तित्व विहीन करने का प्रयास करने के पूर्व हमें अपने व्यक्तित्व को नकारना चाहिए अधिकांश लोग यह नहीं करते इसीलिए उन्हें अपने ध्यान से कोई लाभ नहीं होता बहुत से लोग निराकार ध्यान के नाम पर मानसिक जड़ता को प्रसय देते हैं और पटु मस्तिष्क से सभी रूपों को दूर करने के प्रयास से प्रायः निद्रा आ जाती है या अच्छे के बदले बुरे विचार मन में उठने लगते हैं अतः निराकार ध्यान का अभ्यास करने के लिए पहले स्वयं से प्रारंभ करो स्वयं को आत्मा अंतर समझो देह के भीतर की ओर से देखने का प्रयत्न करने तथा उसे आत्म चैतन्य द्वारा व्याप्त सोचने से हमारा व्यक्तित्व बोध निश्चित रूप से कम होता है भले ही तत्संबंधी विचार और भावनाएं पूरी तरह से दूर न भी हों पुनः भीतर से देखने की इस प्रक्रिया को इन रूपों पर प्रयुक्त करने का प्रयत्न करो जो मन में उठकर समस्याएं पैदा करते हैं अपना और दूसरों का बाह्य रूप इच्छाओं एवं वासनाओं से संबंधित है जो इस दृष्टि को स्वीकार करते ही लुप्त होता सा होता सा प्रतीत है। मुख की हमारी देह चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका है चेहरे को भी भीतर से देखा जा सकता है प्रत्येक रूप के प्रति समाधर का भाव रखने से उसमें परमात्मा को देखना हमारे लिए आसान हो जाता है पहले हमें व्यक्तित्व का विकास करना है और उसके बाद उसे मानो अवैक्तिकता सत्ता में विलीन करना है तब इस अवैयक्तिक सत्ता से एक ऐसे विशुद्ध व्यक्तित्व की उत्पत्ति होगी जिसे अपने मूल कारण का सदा भान होगा और जो सदा उस पर निर्भर होगा यह हमारी उदात्तीकृत आत्मा है यही परमात्मा का सच्चा यंत्र बनती है हमें आत्मा के अनुरूप सोचना सीखना चाहिए देह संबंधी बातों पर कभी बल मत दो स्वयं को कभी स्त्री या पुरुष मत सोचो इस निगोड़े व्यक्तित्व बोध को इस अर्थहीन अहंकार को शंकराचार्य के कुछ शानदार श्लोक कांसों के आक्रमण द्वारा ध्वंस कर दो यथा मन बुद्धि अहंकार चित्त नहीं हूँ मैं स्रोत्र जीवा घ्राण नेत्र नहीं हूँ मैं व्योम भूमि तेज वायु नहीं हूँ मैं चिदानंद रूप शिव हूँ शिव हूँ मैं मैं न पुरुष हूँ न स्त्री न सं मैं प्रकृष्ट प्रकाश स्वरूप शिव हूँ मैं न मनुष्य हूँ न देव यक्ष न ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र हूँ न ब्रह्मचारी गृहस्थवान बृत्थि अथवा भिक्षु हूँ मैं निजबोध स्वरूप आत्मा हूँ निष्ठापूर्वक अहम ब्रह्मास्मी अहम ब्रह्मास्म की आवृत्ति करते रहो मनोबुद्यंकारचित्ताह न्रोत्रजिह न घाण नतेजो नवायु भूमिजोयुचिदाननंद शिवोहम शिवोहमुम व्री तथा नैव नकष्ट प्रकाशस्व शिव नहम मनुष्यो न यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिवैश्यशूद्रा न ब्रह्मचारी चेतना की अवस्थाएं देह हमारी चेतना का केंद्र हो सकती है मन हमारी चेतना का केंद्र हो सकता है जीवात्मा हमारी चेतना का केंद्र हो सकती है परमात्मा हमारी चेतना का केंद्र हो सकते हैं और हमारा समग्र दृष्टिकोण हमारा सारा चिंतन और कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमने चेतना के किस केंद्र को चुना है और हमारे गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ है हमारी चेतना की दो अवस्थाएं हो सकती हैं हम अपनी आत्मा को चेतना का केंद्र बनाकर उसके संदर्भ से अनंत परमात्मा का अनुभव करें अथवा अनंत परमात्मा को चेतना केंद्र बनाकर आत्मा का उसकी अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करें आत्मा को चेतना का केंद्र बनाकर अनंत परमात्मा का उसके चारों ओर वृत्त के रूप में अनुभव किया जा सकता है अथवा अनंत परमात्मा को चेतना का केंद्र बनाकर आत्मा को उसमें विद्यमान बिंदु के रूप में अनुभव किया जा सकता है प्रत्येक आत्मा एक बिंदु के समान है और ईश्वर वृत्त के प्रत्येक बिंदु को जोड़ने वाले ज्योति के अनंत सागर के समान है प्रारंभ में ये सारी बातें काल्पनिक हो सकती है लेकिन अंत में ये भी अनुभूत हो जाती हैं। हम निम्नोक्त तीन में से किसी एक आध्यात्मिक सत्ता में एकत्व का चिंतन करना दूसरा अनंत परमात्मा के साथ तादाद में स्थापित करने के बाद व्यक्तित्व का अनुभव केवल उसकी एक अभिव्यक्ति के रूप में करना तीसरा स्वयं को एक व्यक्ति समझ कर, उस अंतर्यामी सर्वव्यापी सत्ता के सानिध्य का अनुभव करना जो हमारी आत्मा की परम आत्मा है तथा जिस पर आत्मा पूर्ण रूपेण आश्रित है जब तक अहम विद्यमान है तब तक अनंत परमात्मा के साथ दूसरा या तीसरा के भाव से जुड़े रहें अहंकार को परमात्मा से अधिक सत्य कभी ना होने दे एकत्व बोध को दृढ़ करने के लिए पूर्वोल्लिखित अद्वैत परक श्लोकों की आवृत्ति की जा सकती है धीरे धीरे ऊपर उठो सर्वश्रेष्ठ सद्गुण संपन्न भगवत रूप के ध्यान से सगुण निराकार तक उठो उसके बाद निर्गुण निराकार सन्मात्र तक पहुँचो और प्रत्यावर्तन करते समय विपरीत क्रम का अवलंबन करो ऐसा करने पर तुम पाओगे कि बहुत प्रबल होने पर भी जीव का भगवदाश्रय और संस्पर्श सर्वदा बना रहता है अपुरुष विध ध्यान निम्नलिखित निराकार ध्यानों में से किसी का भी अभ्यास किया जा सकता है पहला साधक कल्पना करे कि वह एक अखंड अनंत अनादि अविभाज्य सच्चिदानंद सागर में मीन की तरह मुक्त होकर तय रहा है दूसरा साधक कल्पना करे कि वह एक अखंड अनंत आकाश में बिना किसी व्यवधान के पक्षी के रूप में उड़ रहा है तीसरा साधक जल में डुबाए गए पात्र के समान है जिसके भीतर बाहर जल की ही जल है चौथा साधक स्वयं की एक अखंड ज्योति सागर में निमज्जित चैतन्य ज्योति के रूप में कल्पना करें ज्योति के एक बिंदु के साथ अपना तादात में स्थापित करो अब उसे अनंत ज्योति पुंज का अंश समझो अंत में अपने ज्योति बिंदु को फैलाओ अथवा उसे अनंत ज्योति में विलीन कर दो अथवा उसे इधर उधर आने जाने दो लेकिन सर्वत्र ज्योति ही हो यह ध्यान का एक उत्तम प्रकार है खगोल शास्त्र का कुछ ज्ञान हमें विराट का भाव प्रदान करता है हम अनंत की धारणा नहीं कर सकते किंतु विराट का चिंतन कर सकते हैं और उसे धीरे धीरे वृहत भ्रिहत और बृहत्तर कर सकते हैं अंतरिक्ष की व्यापकता तथा तारों और आकाश के अचिंतनीय विस्तार का चिंतन करो बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है यद्र तारकेत यम चंद्र तारकद यस चंद्र तारक शरीर यशंद्र तारकरोमयती सत आत्मा अंतर्यामी अमृत अनंत परमात्मा सभी ग्रह नक्षत्रों चंद्र तारकों में विद्यमान है वह उनके भीतर और बाहर है और वही अनंत मानवों में भी है शांत छुद्र छोटे ससीम का चिंतन करने की अपेक्षा अनंत विराट सौरमंडल तारागण आकाश गंगा और निहारिका कहे जाने वाले जन्म ले रहे नए नक्षत्र मंडलों का चिंतन करना श्रेष्ठतर है और उसके बाद पृथ्वी आकाश सौरमंडल इत्यादि सभी को अनंत अखंड ज्योति सागर में विलीन कर दो